बोध का क्या मतलब है हाँ। पहले आप जैसे जीवन के क्रियाओं को समझाने से है ना चिंतन किसी चीज पे करेंगे चिंतन करने से वो बोध में जाएगी जो क्राम अध्ययन जो है अध्ययन में जो वस्तु है क्या संबंध एक वस्तु है वास्तविकता है वास्तविकता वास्तरित्त। होने के कारण से वस्तु व्यापक एक वस्तु है क्योंकि व्यापक एक वास्तविकता है जीवन एक वस्तु है क्योंकि वास्तविकता है वस्तु है जीना एक वस्तु है क्योंकि जीते ही है <screamed and burdenati> एक वास्तविकता है इस ढंग से बात तो जो जीवन को सा, जीवन साक्षात्कार हो जाए <the doctor> <Milan> किसमें जीवने में जीवन साक्षात्कार होने के लिए दूसरा कोई काच नहीं होता है जीवन में ही जीवन साक्षात्कार होता है चिंतन हाँ चिंतन क्षेत्र में लहर में साक्षात्कार नहीं हो सकते यही तो इस इसी से तो हम सारा लैब बनाया है उसके बाद अच्छा साक्षात्कार हुआ उसका बोध हो जाता है बोध हो है तो होने का मैंने साक्षात्कार होने के बाद ही बोध होता है मैंने हम जो अध्ययन कराते हैं शब्द छोड़कर के अर्थ में जाता है तो साक्षात्कार होता है अर्थ साक्षात्कार हुआ अर्थ का बोध हो गया बोध हो क्या था। अर्थ जो है स्वीकृत हो गया बोध का मतलब अर्थ समझ में आया यहाँ स्वीकृत हो गया ये ये जो साक्षात्कार हुआ उसका स्वीकृति हो गई जीवन में जीवन वो अपना स्टार्क हो गया।, गया इसका नाम है समझ हाँ। जानना, जानना जानने की बात पूरा हो गई इसी प्रकार जो जो मुद्दा है अस्तित्व की अस्तित्व एक मुद्दा है अस्तित्व को जानना एक पहला इसका मतलब ऐसा है तो ऐसा भी हो सकता है कि साक्षात्कार तो हो गया परंतु वो स्वीकार नहीं नहीं हो रहा है ऐसा होता है बाबा जैसे साक्षात्कार हुआ तो हो ही जाता है देखो यहाँ सारा भ्रम बाबा जी एक लाइन जागृति जैसे पता चल गया क्या है परंतु वो साक्षात्कार हो गया परंतु अपना अभी जीने की जो निष्ठा जो है पहले प्रेरित लाभ में ही है हाँ। तब तो तब तो वो बात नहीं हुआ तो साक्षात्कार प्रमाणिकता के पक्षधर नहीं हुआ नहीं हुआ लेकिन साक्षात्कार हो गया बोध नहीं हुआ ऐसा बोलेंगे ऐसा नहीं ही नहीं हुआ साक्षात्कार नहीं हुआ स्वीकार्य होगा तभी साक्षात्कार साक्षात्कार हुआ तो स्वीकार होता ही है उसके बाद वो देर लगना वो पारे की कथा है एक मिनट भाव इसमें एक प्लस प्वाइंट साक्षात्कार हो गया मतलब स्वीकृत हो गया हाँ साक्षात्कार माने स्वीकृत स्वीकृत हो गया पर उसमें अगर प्रमाणित होने की निष्ठा नहीं हुई है इसका मतलब साक्षात्कार अब वहाँ एक स्टाफ है आँ. तो हम प्रमाणित होना है कि नहीं होना है उसमें आपका स्वतंत्रता बरतता है साक्षात्कार देखिए साक्षात्कार बोध के पश्चात हम प्रमाणित होना चाहता हूँ नहीं चाहता हूँ बात की यहाँ एक रेस्ट हाउस इसको आप कंसिडर कर सकते हैं मैं हम समझ गए हम प्रमाणित होने के क्या जरूरत क्या जरूरत ऐसा एक जगह बन सकता है उससे ये प्रमाणित होना तो होगा नहीं प्रमाण के बिना आप अपना संतुष्टि लगा सकते हैं तो वो आप लगाए ही रखिए आपको कौन कहता है नहीं है ठीक है यदि आप प्रमाणित होने के लिए मैंने तत्पर होते हैं वो संकल्प हो ही जाता है ठीक है तो मतलब जैसे चिंतन हुआ उस समय साक्षात्कार हुआ चिंतन का मतलब उस समय बोध होगा ही होगा तो, तो दोनों अलग अलग क्रिया है इसको कैसे समझें तो हो सकता है दोनों देखिये देखिए कैसा होता है तो साक्षात्कार से आदमी को हर हर ज्ञान की आर, हर इंपल्स जो है ना रोमांचित करता रहता है मतलब साक्षात्कार रुक रूक के होने वाली प्रक्रिया है नहीं, नहीं तो लगातार है पल्स है संगीत है लयताल युक्त है तो साक्षात्कार की वस्तु और बोध की वस्तु बिल्कुल एक है ठीक है तो दोनों क्रियाओं में अंतर क्या है समझ में नहीं आ रहा है बोध जैसा शब्द का अर्थ अर्थ का साक्षात्कार और बोध साक्षात्कार होता है तो बोध होते ही जैसा एक राग आदमी गाता है तेरह थे, थोड़ा सा उसको भैरवी नाम दिया है न और दूसरा राग दूसरा नाम दिया इन दोनों का अलग अलग तरीके की साक्षात्कार होता है ये चित्रण होता है चि... लय ताल का चित्रण होता है ताल का चित्रण होताल काल क्रियावाण का ताल का जो स्वरूप है किसी कालखंड कब का नाप करके बताता है ठीक ऐसा है ये चित्रण में आता है ताल का चित्रन। ताल चित्रण में आता है तो स्वर जो है साक्षात्कार में आता है स्वर नहीं पहचानता है जैसा छ सात स्वर होता है उन स्वर में से कोई चीज पहचान नहीं होता है वो साक्षात्कार में ही होता है इसका उल्टा हुआ स्वर जानना नहीं हुआ वो अभी पहचान न हुआ क्या हुआ ये पहचान होने से रोमांचकता होता है ये राग में राग साक्षात्कार होना आदमी की एक सहज अधिकार है ऐसा भी आदमी सोचा है पूर्व काल में रसोवा ईशा जो सोचा गई थी उस समय में ये ही फलक्रम पॉइंट है ठीक है वो उसके पर काफी प्रयोग हुई है वो कैसे कैसे पता नहीं हुआ बाद में अपन विचार करेंगे अभी जो है मनुष्य को साक्षात्कार होने का जो बात है जो कुछ भी सामने वाला गाता है उसमें एक स्वर है एक ताल है स्वर ताल स्वर का साक्षात्कार होता है यदि रोमांचित होना होता है तो स्वर के अर्थ का नहीं। अर्थ तो नहीं। और स्वर का अर्थ में जाने के बाद जानना ही हो गयी आप ठीक है ना स्वर का साक्षात्कार होने मात्र से रोमांचकता होता है ठीक है ना स्वर का स्वर में एक अर्थ है वो साक्षात्कार होने से वो बोध हो जाता है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ स्वर जो है जो होने मात्र से बोध के लिए वस्तु पूरा नहीं हुआ स्वर का अर्थ सहित स्वर हो वो बोध में जाता है क्या समझ में आ गया आठौड़ा क्या चीज है चिंतन में आपको समझ में आता है जिस स्वर में, में ही नहीं उसका एक इस उदाहरण समझ में नहीं बाबा ये इसलिए समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि स्वर को ऐसे ही पता नहीं कोई ऐसा उदाहरण नहीं जैसा आप ज्यादा फ्रिक्वेंसी लो फ्रिक्वेंसी में बात करता है नहीं करते हम धीरे भी करते हैं जोर से भी बोलते है ठीक है ना तो जोर से बोलते हैं तो भी आपको पता लगता है कि नहीं? लगता है इसका नाम है साक्षात्कार मैंने मैंने ये साक्षात्कार हुई क्या चीज है ज्यादा बोला ये साक्षात्कार हुआ बोलना चित्रण नहीं होता है स्वर स्वर चित्रण के सीमा में नहीं आता है स्वर और अर्थ में जो भेद है उसको आपको बताना चाहते हैं अच्छा अब जोर से हम बोला वो ये आपको साक्षात्कार हो गया उससे उससे आप पीड़ित हुए आज तो मैं दूसरा एक उदाहरण देता हूँ मुझे प्यास लगी है पानी खीऊंगा हाँ ये वाक्य बोल दिया इसका एक अर्थ है हाँ, इसका अर्थ है इस अर्थ का बोध होगा या यह साक्षात्कार होगा या चित्रण होगा साक्षात्कार होगा इसको करने का चित्रण होगा करने पानी पिलाने की पीने की चित्रण होगा अच्छा पानी का साक्षात्कार होगा बोध होगा अच्छा ये जो पा... मैं पानी पीऊंगा ये जो बोला इसका बोध नहीं होता सिर्फ साक्षात्कार होता बता है बताए ना इसका दो पार्ट हो गए न रे पीने की क्रिया का चित्रण होता है पिलाने की क्रिया क्रियाकलाप का चित्रण होता है पानी का साक्षात्कार होता है बोध होता है बोध क्या होता है पानी में बाजी पानी है इसकी स्वीकृति रहता ही बुद्धि में या हो जाता है अच्छा दो में होता है पानी है पानी का शरीर से संबंध तो इसमें तो बोध भी आ गया साक्षात्कार भी है हुँ? ऐसा एक उदाहरण चाहिए जिसमें सिर्फ साक्षात्कार हो बोध, आ, सा, बोध ना। हो ये बोध न हो ऐसा होता नहीं <laughs> साक्षात्कार हो बोध ना हो ऐसा कोई अर्थ नहीं उसी के लिए हम ये स्कूल लॉन्च किया था स्वर को दा एक उदाहरण दे दीजिए स्वास्थ्य संबंधी जैसे दवाई वगैरह जो पहचान उसमें नहीं आता है भाई स्वर में ही आता है हो अच्छा तो, तो संगीत हाँ वो वो थोड़ा सा उसके लिए तो आपको अपने को तैयार करना पड़ेगा तो वो स्वर से ही बात फिल्टर होता है वो तो, तो हमको स्वर साक्षात्कार हुआ अर्थ सा, साक्षात्कार नहीं हुआ बोध में नहीं गया बोध यदि होता है तो हमारा वस्तु होता है उसका प्रमाण है साक्षात्कार ऐसे वस्तु जो दो पार्ट में है एक ही पार्ट में है वो तो उसमें तो कोई शंका ही नहीं है वो सीधे ही जाता है जो दो पार्ट में है ऐसे चीजें हमको पहले साक्षात्कार होते हुए बोध में नहीं पहुंचता है क्योंकि उसका प्रमाणित हम नहीं कर सकता हूँ बाबा जो ये वस्तुओं का स्वभाव धर्म हाँ। इन दोनों का साक्षात्कार होता है दोनों का ही बोध होता है, होता है। क्योंकि रहता ही है। वो रहता ही अस्तित्व में ये क्या है स्वर क्या है हम अपने हैसियत से प्रदर्शित करते स्वर ताल ये दोनों प्रदर्शन हैं उसमें निहित अर्थ अस्तित्व में आप है आप समझे जो नाड़ी देखकर रोग को पहचानते हैं स्वास्थ्य को पहचानते हैं साक्षरकार है बुध चित्र ये जो है ना इसको कहा जाए तो साक्षात्कार तक का चीज जाता है संकेतों का अर्थ जो है शरीर में जो होने वाली क्रिया के रूप में उसमें पहुंचता है उसको साक्षात्कार तक कहा जा सकता है और केवल बोध होना हो था वो तो, तो रोग हमारा स्वत्व होना पड़ेगा ना भाई अच्छा मतलब स्वास्थ्य का बोध रहता है पहले से हाँ स्वास्थ्य स्वास्थ्य का बोध रहता है वो हमारा स्वत्व है स्वस्थता का बोध हमारे पास रहता है तभी हम चिकित्सा कर पाएंगे मतलब एक संतुलन की स्थिति है उसका बोध है हाँ। पहले आप... नेक्षा में बाल बाल बाल बाल। उसकी अपेक्षा में हाँ। ज्यादा कम हो गए तो हम सोचते हैं अच्छा वो क्षणिक रहता है साक्षरकार बताओ भाव ये सब कुछ फिर से चल रहे हैं तो किसी वस्तु को साक्षात्कार हुआ है उसका बोध हुआ बोध हुआ तो जानना होगा देखो कई ऐसे चीज है लक्षणों का साक्षात्कार होता है वस्तु कब साक्षात्कार बोल दोनों होता है वस्तु जो होता है नित्य वास्तविकता से वैभव है नित्य वास्तविक वैभव है इसीलिए वस्तु नित्य होना पाया जाता है ठीक है ठीक हो गई बात इस विधि से क्या होता है कुछ लक्षण वो साक्षात्कार तक जाता है उसमें वस्तु ना होने के कारण वो बोध होने से रह जाता है उसमें से वो स्वर को बताया जाता है ठीक है ना वैसे ही इनमें जो चीज है जो स्वास्थ्य जो रोग को हम देखते हैं रोग को इसमें आवेश आवेश का साक्षात्कार होता है ठीक है क्योंकि जो रसों का आवेश को चित्र में लाना होता नहीं है चित्र में सीमित नहीं होता है है ना धातुओं का असंतुलन को चित्र में लाना संभव नहीं है अभी कहा सारा मैकेनिज्म कहाँ फेल है धातुओं का असंतुलन को आप ग्राफ में नहीं ला पाएंगे चित्र में नहीं ला पाएंगे धातुओं का जो आप जो हाथ से जो चित्र कर सकते हो वो सब यंत्र करेगा जी इसमें एक चीज जो नाड़ी का जो असंतुलन है जो दाब दबाव जी ये जो आजकल जो रेडियोग्राफी बनाया वो था सब बात है तो वो तो चित्र है वो ठीक है वो तो नाड़ी को थोड़े ही हम कह रहे हैं कि वो साक्षात्कार है नाड़ी का संकेत जो चीज रसो में असंतुलन धातुओं में असंतुलन क्या समझा उसको साक्षात्कार ये इसका साक्षात्कार होता है जो चित्र में नहीं आ है और क्यूँकी वो वस्तु नहीं है उसका निराकरण के लिए आवश्यकता है इसीलिए वो बोध और स्वत्व के रूप में जाता नहीं रोग ठीक हो गया ये ठीक हो ठीक हो गया धन्यवाद चलो ये भी होता जाता है तो हम बहुत तर जाऊ रहे तो संतुलन का पहले बोध रहता है नाड़ी में हाँ संतुलन नाड़ी का बोध रहता है ये बोध रहने के बाद ही बोध के प्रकाश में उसी के प्रकाश में हम ये सबको रोग को पहचानेंगे ये रोग को पहचानना साक्षात्कार माना जाएगा रोग का रोग में वो जो चित्रण में नहीं आता है भाग वो भाग वो भाग का नाम है साक्षात्कार जो आप आप भी चित्र नहीं लिख पाएंगे मनुष्य जो चित्र लिख नहीं पाएगा वो सब जो है ना साक्षात्कार में ही हम पहचानेंगे साक्षात्कार में पहचानने के बाद उसका चिकित्सा देंगे वो तो अपन करते हैं कई जगह में जानना आत्मा में होता है जानना जानने का जो प्रक्रिया होता है बोध जानने का चिरस्थली है जानने की पहले साक्षात्कार है बोध हो गया मैंने हम जान लिया ठीक हम उसके बाद मान लेते हैं कैसा मान लेते हैं हम प्रमाणित करने के लिए तत्पर होते हैं तब मानते हैं बोध से संकल्प जी जो संकल्प में आ जाते हैं इसका तृप्ति को मिलाते हैं तो वो है अनुभव में ही होता है क्योंकि अनुभव की रोशनी में ही हमको बोध हुआ रहता है अनुभव में जो हमारे बोध है वो फोटोग्राफी रहता ही है पहले से हम उसको प्रमाणित करने पर वो तृप्ति मिल जाती है प्रमाण और बोध की तृप्ति मिलती आप जो बोलते हो अनुभव की रोशनी में बोध होता है मतलब जो तृप्ति की अनुभव में जो तृप्ति की की रोशनी भी कह सकते हैं हाँ, बढ़िया तृप्ति जो है उसकी रोशनी में या उसके आकांक्षा में बोल सकते हैं आकांक्षा नहीं है हाँ. रोशनी में वो उसी, वो, वो जो तृप्ति की जो बात है वो बिंदु हमारा बोध से बिल्कुल मैंने संगीत में होना आवश्यक है हाँ। उसके बीच में कोई शब्द कोई तर्क कोई कारण कोई गुण कोई क्रिया कोई तरंग कोई भी चीज एंट्रेंस नहीं है इतना कॉम्पैक्ट है वो अच्छा एक बार जब बोध हुआ तो तृप्ति हुई है ना जब के अर्थ में बोध हुआ है हाँ, तृप्ति प्रमाणित करने से होता है हाँ, तृप्ति के अर्थ में बोध हुआ उसके बाद उसको प्रमाणित करने के अर्थ में फिर बोध हुआ प्रमाणित करने पर तृप्त तृप्ति लगता है ऐसा है तृप्ति कुहा मानुभव कह रहे हैं तो जो मनुष्य तृप्त होने की बातों पर तृप्त होने के मुद्दे पर बातें तो हम आदिकाल से मनुष्य तृप्त होने की सुनते ही रहे चाहत के रूप में तृप्त होने के एक मुद्दा आज तक बना ही रहा इसमें ये पूरा सहअस्तित्ववादी चिंतन मानव केन्द्रित विधि से आने के आधार पर है तृप्त मुद्दा को समझदारी के रूप में पहचाना गया इसको पहचानने के बाद प्रमाणित करके देखा गया समझदारी के अनुसार आदमी प्रमाणित होना प्रमाणित हो गए उसमें क्या है मैं प्रमाणित हुए मैंने आप भी हो सकते ऐसा हो गया इस ढंग के प्रमाण इसमें मैं प्रमाणित हूँ ये सच्चाई है इसमें समझदारी के अनुरूप हमारा व्यवहार में प्रमाण हो जाता है क्या व्यवहार में प्रमाणित होने के बाद समझदारी की तृप्ति हो पाता ये इस ढंग से हुई पहले समझदारी उसके बाद ईमानदारी उसके बाद जुम्मेवार उसके बाद भागीदारी भागीदारी के आधार पर फल परिणाम फल परिणाम के आधार पर फिर समझदारी ये चारों घूम जाने से तृप्ति बिंदु के रूप में मनुष्य की आरक्षण तृप्ति है क्या पता चला